अब मनुष्यों को कैसा बर्ताव करके क्या प्राप्त करके क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि सर्वदा धर्म मार्ग में चलकर धन की उन्नति के लिए मनो को निश्चित करें और धर्म से प्राप्त हुए धन से अनाथों का पालन विद्या और धन की वृद्धि तथा औषध दान और मार्ग शुद्ध करके सब दिशाओं में प्रशंसा विस्तारे अब राजा और प्रजा जन परस्पर का हित कैसे करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ प्रजा जनों को राजा की ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राजन आप जो हम लोगों को बलयुक्त कृपणता से रहित और ब्रह्मचर्य आदि से दीर्घ अवस्था वाले पुरुषार्थी और सब प्रकार से रक्षा करके भय रहित करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साधन में प्रवेश कराइए तो आपकी हम लोग सर्वदा वृद्धि करें अब राजा और प्रजाजन परस्पर कहां प्रेरणा करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन और प्रजाजनों जैसे आप लोग आपस के लिए धन आदि से और सुख दान से सबको श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरणा करिए वैसे मिलके सत्य न्याय पालन का अनुष्ठान करिए मनुष्यों को क्या नहीं करके क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन जो हम लोगों को पीड़ा देवे उनके अधीन मत करिए और कल्याण में क्रियाओं को प्राप्त कराइए वैसे हम लोग भी इस सब को आपके लिए करें इस प्रकार मित्र होकर अभिष्ट मनोरथों को हम सब लोग प्राप्त होवें फिर वह राजा किसके सदृश क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जिसकी मेघों की घटाओं के समान बलवती सेना बिजली के समान पराक्रम युक्त वर्तमान है और जिससे सब गुणी संग्रह किए जाते हैं वही धन धान्य राज्य और पशु आदि पदार्थों को प्राप्त होता है कौन इस पृथ्वी पर राजा होने के योग्य है इस विषय को कहते हैं भावारथ वही राज्य पालन करने और पढ़ने को समर्थ होता है जो यथार्थ वक्ताओं के सहित उत्तम प्रकार शिक्षित और न्यायेश होवे और वही विद्वान होता है जो शिष्ट जनों से नित्य उपदेश सुनता है फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो सूर्य के सदृश न्याय और विजय के प्रकाशक युक्त आहार और विहार वाले और महौषधियों के रस को पीने वाले हैं वे अनेक प्रकार के पदार्थों को प्राप्त होकर इस जगत में आनंद करते हैं भावार्थ जो राजा आदि मनुष्य वैद्यक शास्त्र की रीति से उत्पन्न किए औषधियों के रस को पीते हैं तथा शस्त्र और अस्त्र की विद्या से दुष्टों का निवारण करके न्याय प्रचार नामक कर्म का प्रचार करके सत्कर्म के करने और शिल्प विद्या के जानने वालों को संग्रह करके आलस्य का त्याग करके श्रेष्ठ कर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 और द्वेष न होवे उसी का पान करना चाहिए और जैसे अपने आत्मा की सब रक्षा करते हैं वैसे अन्य सभी की रक्षा करें भावार्थ हे राजन सेना के स्वामिन आप ब्रह्मचर्य और सोमलता के रस के पान आज से स्वयं आनंदित हुए वीरों को आनंद देकर संपूर्ण शत्रुओं को जीतो फिर राजा और प्रजाजनों को निरंतर क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ राजा वैसा यत्न करे जैसे अपनी सेनाएं उत्तम प्रकार शिक्षित जीतने वाली और बलयुक्त होवें और संपूर्ण बालक और कन्याएं ब्रह्मचर्य से विद्यायुक्त होकर समृद्धि को प्राप्त हुए सत्य न्याय और धर्म का निरंतर सेवन करें फिर राजा और मंत्री जन कैसे होवें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक रूपक उपमा अलंकार है राजा को चाहिए कि उत्तम प्रकार परीक्षा करके उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वाले मनुष्यों को राज्य कर्म के अधिकारों में नियुक्त करे तथा आप भी श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभाव वाला होवे भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे राजन जो सत्य भाव से आपके राज्य में हित करने की इच्छा करते हैं उनको आत्सुखी रखिए और जैसे वायु के जल से तरंगें उठते हैं वैसे ही सत्संग से बुद्धियां बढ़ती हैं ऐसा जानो फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजन जो आप बिजली भूमि नदी समुद्र अंतरिक्ष स्थावर और जंगम पदार्थों की विद्या और उपयोग को जानिए तो आपको बड़ा आनंद प्राप्त होवे फिर वह राजा किसका सत्कार करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजन जो धर्म युक्त व्यवहार को स्वयं सर्वत्र प्रचार करते हैं और युद्ध विद्या में और उपदेश में कुशल हुए अमंगल का सब प्रकार नाश करके कल्याण को उत्पन्न करते हैं वे आपसे सत्कार को प्राप्त हों फिर विद्वान कैसे हों इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो इस जगत में विवाहित एक स्त्री के ग्रहण रूप व्रत धारी विद्या और अविद्या के प्रकाशक कार्य कारण स्वरूप गुप्त पदार्थों की विद्या को जानने वाले होवें वे सूर्य ईश्वर और यथार्थ वक्ता जन के सदृश मंतव्य होवें विद्वान जन ईश्वर के सदृश वर्तमान करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वान जनों जो सूर्य के सदृश न्याय को प्रत्वी के सद्रिश छमा को, सब के धारण और दुग्द आदे रसों को, और सब जगत को यथावत निर्मान करके धारण करता है, वैसे आप लोग भी इस सब को धारण करिये, इस सुक्त में इंद्र, विद्वान और ईश्वर के गुंड, कर्मों के वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 44वां सुक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ अब 33 ऋचा वाले 45वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों तुम उस राजा के साथ मैत्री करो जो सत्य न्याय से दूर देश में स्थित भी विद्या विनय और परोपकार में कुशल श्रेष्ठ मनुष्य को सुनकर अपने समीप लाता है उस राजा के साथ मित्र हुए व्यवहार करो फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो विद्वान राजा बालकों और यज्ञों में अध्यापन और उपदेश के प्रचार से विद्या को धारण करता है वह यशश्ची होकर बिना सेना के भी राज्य को प्राप्त होता है भावार्थ जो राजा जन नित्य बड़ी राज धर्म नीति को धारण करके पुत्र के सदृश प्रजाओं का पालन करते हैं उनका नाश रहित यश होता है फिर मनुष्यों को किसका सत्कार करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों आप लोग परस्पर मित्र होकर परमेश्वर और सबके कल्याण के लिए प्रवृत्त यथार्थ वक्ता तथा उपदेशक का सदा ही सत्कार करो जिससे हम लोगों को उत्तम बुद्धि और वाणी प्राप्त होवे फिर राजा और मंत्रियों को कैसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ हे राजन जैसे हम लोग पक्षपात का त्याग करके अपने और अन्य जन का यथावत न्याय करें वैसे ही आप करिए ऐसे धर्म युक्त व्यवहार में वर्तमान हम लोगों की सदा ही वृद्धि और मोक्ष होते हैं फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं भावारथ हे राजन जो आप नम्रता युक्त विद्वान होवें तो वेदों में कहे हुए धर्म से द्वेष करने वालों को भी वेदोक्त धर्म में प्रीति करने वाले उपदेश वा विनय से कर सकते हो फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे विद्वान जन वेद पार गन्ता आप विद्वान का आश्रय लेकर सभ्य विपश्यित होते हैं वैसे इसके संग से तुम भी विद्वान वा चतुर होओ फिर क्या करके राजा ऐश्वर्य को प्राप्त होवे इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो राजा विद्या और विनय से पुत्र के सदृश प्रजाओं की पालना करे तो संपूर्ण ऐश्वर्य और संपूर्ण सुख उसके अधीन ही होवे जिससे उत्तम मंत्री और प्रशंसित सेना को प्राप्त होकर राजा प्रजाजनों के कल्याण को कर सकता है